हृदय स्मृद ारायण ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय चतुर्थ पाद में प्रथमाधिकरण संपत्ति अधिकरण में स्वेन रूपेण अभिसंबते इस वाक्य को लेकर के कहा कि ये स्वेन रूपेणा जो विशेषण है ये स्वरूप प्राप्ति को ही बतलाता है स्वरूप प्राप्ति इसलिए कहना पड़ा क्योंकि वहां जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं वर्णित है तीनों अवस्थाओं के तुलना में ये अपने ही स्वरूप में रहते हैं अवस्थाओं में कुछ उपाधि का संबंध होता है उपाधि तो के संबंध के कारण वो अन्यत्र प्राप्त अन्यत्र गया हुआ जैसा होता है इसलिए उस दृष्टि से यहां निश्चय करके कहा कि स्वयं रूपेण अभिष्पत् दे दूसरा सूत्र आया मुक्ता प्रतिज्ञा पूर्व आदि ने पूछा कि यदि सर्वधाई स्वरूप में स्थित है मुक्ति अवस्था में कोई भेद नहीं होता है तो पूर्वावस्था और मुक्ति अवस्था में क्या भेद होगा क्या उसका क्या फर्क होगा इसको लेकर के कहा कि मुक्ता प्रतिज्ञाना था पूर्वावस्था में वो स्वरूप स्थिति में होता हुआ भी स्वरूप स्थिति का ज्ञान नहीं रखता है इसके कारण अन्य व्यवहार और व्यावहारिक विषयों का संबंध तादात्म्य इत्यादि होता है तो ये एक प्रकार से स्वरूप से बाहर हुआ जैसा रहता है और बाद में वो स्वरूप स्थिति को प्राप्त करता है इसलिए उसको मुक्त कहते हैं और पूर्वा अवस्था अमुक्त अवस्था है तो ऐसे ही श्रुतियों में सर्वत्र प्रतिज्ञा वाक्य भी मिलते हैं बार बार इसी को ही दोहराते रहते हैं तो इसी को लेके कहा भाष्य में देखे यो अत्र अभिष्प्यता सर्वंध विनिर्मुक्त शुद्धे आत्मन तो जैसे यो अभिनीष्प्यता जिसको अभिष्पत्ति करके कहा स्वेर रूपेण अभिष्प्य देते में कहा वह सर्वबंध विनिर्मुक्त सभी प्रकार के जितने बंधन है उससे विनिर्मुक्त करके शुद्धे ने व आत्मना अवतिष्ठ दे यह अर्थ है उसका स्वयं रूपेण अभिनिष्पद मन स्वरूप को बनाया जाता है ऐसा नहीं ना कि स्वरूप से वो कभी बाहर गया स्वरूप तो अनपायी होता है अपरिवर्तनशील होता है इसलिए उससे न बाहर जाना संभव है ना अंदर आना संभव है किंतु अवस्था के कारण एक एक अवस्था में कुछ ना कुछ विशेषताएं रहती है यह अवस्था से अभिभूत होने के कारण वो अलग अलग जैसा हो जाता है ये पूर्वावस्था और उत्तरावस्था की तुलना में ऐसा कहा जाता है कहा पूर्वत्र तो अंधो भवति अपिरोदी व विनाशमेव अपी तो बवती अवस्थात्रय इत्यं आत्मनाशेष ये विशेष है तो पूर्व अवस्था में अंधो अंधोवती इत्यादि विशेषण दिया वहां जागृत में वो पुत्र आदि के साथ हम अभिमान करके तो पुत्र आदि के संबंध में जैसा भाव होता है वैसा यदि पुत्र को कुछ हो गया तो वो स्वयं को अपने को ही मानते हैं और शरीर को लेकर के भी शरीर यदि अंधा है तो उसी को लेकर अंधा कहते ये दोष से संलिप्त था उस समय जागृत अवस्था में अब ये इस समय ऐसा नहीं होता इसी प्रकार जागृत से जब स्वप्न में जाते उसमें भी कुछ कुछ अनुभव करता है और उसके बाद सुषिप्ति में तो विनाश मेंवा भी तो भवती सब कुछ नष्ट हुआ जैसा यानी कुछ भी नहीं है ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तो ये सब आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता क्योंकि ये स्थिति को लेकर के कोई प्रयोजन नहीं है इसलिए अवस्थात्रय से कलुषित आत्मा से इस आत्मा को विशेष करके कहा गया बस इतना ही विशेष हो गया ऐसा नहीं विशेष करके कहा जाता है क्योंकि पहले वो कुछ विशेषण लग गया था अवस्थात्रय की तो उस अवस्था को लेकर के कुछ विशेष कहा गया इसकी टीका देखिए ये पूर्वत्री वस्तु अस्त एवं भूतत्व न विशेष सिद्धि आशेंगे अवस्थात्री यथाक्रम व्यावहारिकूपेण अदृश्य असदृश्य तो महा पूर्वत्र जो है वस्तु में एक स्वरूप में होने पर भी अब वहां से कुछ तो विशेष तो दिखाना पड़ेगा नहीं तो अवस्था को लेकर के भी कोई विशेष प्राप्त नहीं होगा तो फिर अलग अलग अवस्था का नाम कहना भी नहीं बनता है इसलिए कहते हैं अवस्थात्रये भी यथाक्रम व्यावहारिक असादृश्य व्यावहारिक दृष्टि से अवस्थात्रय में कुछ असादृश्य असमानता है इसीलिए अवस्था कही जाती है जैसे एक अवस्था में जागृते पुत्रादो अहम हम अभिमाना अंधवत परवशोभवती जैसे जागृत अवस्था में पुत्र आदि के साथ जो साथी संबंधी हो उनके साथ में अहम हम अभिमान करता हुआ वो अंधा आदि भाव को प्राप्त करता है अर्थात वो शरीर के साथ संबंध करके तत्त भाव को प्राप्त करता रहता है वो तो परवश हो जाता है। और स्वप्न में त्या तन्ना, वासनाम रोदनादि अनुभवती और स्वप्न में जाते हैं तो या जो वासना है उस उन वासनाओं से ही रोदन करना इत्यादि अनुभव करता रहता है ये भी स्वप्न में है अपने को ऐसा अनुभव करता है सुषुप्त में विशेष ज्ञान शून्य चिद्धादु ज्ञान मात्र परवशा और सुषुप्ति में जब जाते हैं तो विशेष ज्ञान शून्य हो जाता है वहां कोई विशेष ज्ञान नहीं रहता केवल चित्ता चिद्धाधु परमात्मा का स्वरूप ज्ञान मात्र वहां रहेगा तो उसी में स्थित होकर के वो बंधन अपर नामना कालुष्यना ये अवस्थात्रय रूप जो है ना बंधन है इसको बंधन कहा गया ऐसा व्यवहारिक दृष्टि से यह बंधन है इस कालुष्य के द्वारा दूषित जो आत्मा का स्वरूप है संसार दशा में ऐसा अनुभव करता है और मोक्ष में आते समय मोक्ष हेतु तो निर्मृष्ट निखिल दुख आनुषंग प्रद्योदमान परिशुद्ध परमात्म रूपेण विशेषः और जब मोक्ष में आ जाते हैं तो सारे ये जो तीन अवस्थाओं के संबंध उपाधियां हैं वो निर्मार्जित हो जाते हैं यानी शुद्ध हो जाते हैं उनको हटा दिया जाता है इसी दृष्टि से अब जैसा दर्पण को शुद्ध करने पर वो चमकता है प्रकाशित होता है ऐसा ही यहां आत्मा से संबंधित जितने भी उपाधियां हैं उपाधि संबंध व्यवहार है उनको निर्मार्जन करने पर प्रद्योध रूप से परिशुद्ध रूप में आत्मा प्रकट हो जाता है इतने को ही वेदांत में मोक्ष कहा जाता है एक अवस्था रूप में नहीं कहते ये स्वरूप प्राप्ति है स्वरूप प्राप्ति किसी की अवस्था नहीं होती जो स्वरूप से भिन्न होता है उसी में अवस्थाएं चलती है अथवा जिसमें परिणाम हो सकता है परिणाम का विषय जो बनता है उसमें अवस्था होगी भेद होगा सब कुछ होगा किंतु जहां परिणाम नहीं है स्वरूप ही है यथार्थ रूप है और जैसा है वैसा ही रहता जब तक वस्तु है वैसा ही रहेगा ये वास्तविक जो स्वरूप होते हैं तो उसमें तो फिर उच्च निज भाव भी नहीं होता है पूर्वापर भाव भी नहीं होता है ये मोक्ष का स्वरूप है और आत्मा च मुक्ति ही ऐसा भाषण में कहते हैं आत्मा तो मुक्ति स्वरूप है इसीलिए यहां इस प्रकार का वर्णन करते हैं बस वो समझाने के लिए ऐसा कहा गया है कि एक तो शुद्धावस्था एक अशुद्धा अवस्था ऐसा भाष्य में कथम पुनर्वगम्य मुक्तो अयम इधानीम भवती ये कैसे मालूम होता है कि उस अवस्था को प्राप्त करके वो मुक्त हो जाता है क्योंकि ये अवस्था जैसी ही बतलाई जाती है इस दृष्टि से देखा जाए तो वो सुषुप्ति अवस्था जैसी ही है सुषुप्ति अवस्था में भी अपने से अलग कुछ भी नहीं होता है और सारे विषय समाप्त हो जाते हैं कोई क्रिया विक्रिया नहीं होती है तो जैसा वो है वैसा ये भी है यहां भी कुछ भी नहीं होता ऐसा बताते हैं कि ए, अपने स्वरूप से भिन्न नहीं है सबका आपने मार्गदर्शन कर दिया तो ये कैसे आवस्ता, आवस्ता तो ये अवस्था मुक्ति अवस्था है ऐसे कह सकते हैं तो प्रतिज्ञात ये प्रतिज्ञा करती है श्रुति जहां जहां आत्मा का विचार होता है आत्मा का विचार होता ही इसलिए है कि मुक्ति प्रतिपादन करने के लिए यदि मुक्ति प्रतिपादन नहीं करना है तब तो आत्मा का प्रतिपादन का कोई प्रयोजन ही नहीं क्योंकि आत्मा तो पहले से यह ना रूपा ना है आत्मा को नहीं मानते ऐसा तो है कि क्यों आत्मा का विचार करते तो आत्मा का विचार करने का प्रयोजन यही है यही प्रतिज्ञा होती है बार बार इसी को कहते और जो भी उपदेश उपनिषद में प्राप्त होते हैं पुनः आवृत्ति करके अनेक आवृत्ति करके इसी को कहा गया इसलिए ये दृढ़ है शास्त्रीय जो विचार यानी शास्त्र का निश्चय ये दृढ़ है ऐसा मालूम पड़ता है इसलिए प्रतिज्ञा ऐसी प्रतिज्ञा मिलती है तो इसको मोक्ष मानना पड़ेगा और उसका वर्णन भी किया अनुभव भी है बहुत सारे अनुभवी ऋषि हैं उन्होंने अनुभव किया तो इसलिए ये नहीं होती है ऐसा निकल सकते हैं कहा एक अनुभव तो है तदा ही तथा ही एदम तो एवते भूयो अव्याख्यामी अवस्थात्रय दोष विहीन आत्मा व्याख्यय प्रतिज्ञाया ये छांदों के उपनिषद जहां अध्याय में प्रजापति विद्या है वहां ये प्रजापति बार बार इंद्र को ये कहते हैं कि मैं आपको इसी को बताऊंगा ऐसे इसी को ही बताऊंगा और कोई है नहीं यह आत्मा अभद आत्मा आदि लक्षण बताया और उसके बाद में पहले जागृत अवस्था में फिर स्वप्न में फिर सुषुप्ति में फिर बाद में स्वरूप में बताते समय भी यही कहा कि इसी को मैं बार बार आपको बताऊंगा और कोई उपदेश नहीं उसी को प्राप्त करना तो अवस्थाओं में रहता हुआ भी वही है और अवस्था से भिन्न होता हुआ भी वही है तो ये आवृत्ति बहुत आते हैं आवृत्ति की आवश्यकता होती है आवृत्ति के बिना स्पष्टता नहीं होती है जहां जिस विषय को जितना हम एक बार ग्रहण करते हैं उतना ही हमारे मन में आता है और उस समय जैसा अभी एक घंटे तक आप अध्ययन करते हैं तो उसमें सारी बातें बराबर याद नहीं रहती है और कुछ दिन दिमाग में चले जाता है कुछ ही याद रहते हैं बाकी तो शब्द सुनकर के चले जाते हैं वो पता ही नहीं चलता तो जितने याद है उतने से वो पूरे का ग्रहण किया ऐसा तो नहीं कहा जा सकता और जो याद में आ गया स्मरण में आ गया और बार बार जो हमारे मन में आने की स्थिति में हो गया तब तो उसको ग्रहण किया है ऐसा मान सकते हैं और जब तक वो मन में पूरा आता नहीं है बार बार प्रकट नहीं होता तब तक उस वस्तु को ग्रहण किया ऐसा नहीं कर सकते इसीलिए आवृत्ति की आवश्यकता होती है एक बार आवृत्ति करने पर उसका कुछ अंश समझ में आता है और दूसरे बार करने पर दूसरे अंश प्राप्त होता है तीसरे बार करने से तीसरे अंश प्राप्त होता है क्योंकि जो प्राप्त किया हुआ अंश को पुनः प्राप्त नहीं करेंगे तो उसी से जुड़ा हुआ कोई अंश विशेष को प्राप्त करेंगे ऐसे करके ये होता है ऐसा ही उपदेश शास्त्रों में प्राप्त होता है इसलिए एक बार करने की विद्या नहीं है ये एक बार करके आप एक बार देख लिया पढ़ लिया पर परीक्षा कर दिया हो गया ऐसा नहीं होता इसका तो अभ्यास आवश्यक होता है शास्त्र में स्वयं ऐसा अभ्यास दिया इसलिए यहां भी प्रजापति ने ये नहीं कहा कि हम एक एक अवस्था में अलग अलग बतलाएंगे आपको उन्होंने एक ही बात को बार बार कहा तो भूयो अनुव्याख्या से हमें ऐसा कहते हुए अंत में जाकर के शरीरम वसंतम न प्रिया प्रिय प्रसदाह इतिपन्यस्य फिर कहा कि जो शरीर से अलग हो जाता है जो अशरीरी भाव में पहुंचाता है शरीरारी संबंध मुझे नहीं है मैं शरीरादि से पृथक हूं ऐसे भाव में ज्ञान में जो पहुंच गया ऐसे शरीर जो प्राप्त किया हुआ संत है वो शरीर को प्राप्त किया जो साधक है उसका न प्रिया प्रिय स्पर्शतः उसको प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करता सुखा और दुख स्पर्श नहीं करता ऐसा होगा प्रिया नहीं होता उसका वो जितने प्रिया का संबंध है वो शरीर के साथ है जागृत अवस्था में है और स्वप्न अवस्था में है ये प्रिया प्रिय संबंध है और जागृत स्वप्न अवस्था में जो कुछ विक्रियाएं हैं वो सब मन के है, चित्त के है, ऐसा मान लेने पर वो शरीर से भिन्न हो करके फिर उन क्रियाओं के साथ तादात में नहीं करता है तादात में नहीं करने के कारण वो पृथक होकर के अशीरिक भाव को प्राप्त करता अशरीर का यहां अर्थ शरीर को त्यागता है ऐसा नहीं वो शरीर में रहता हुआ शरीर को प्राप्त करता है उसके बाद कहा कि स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्य दे पुरुषः उत्तम पुरुषा उपसंहरती तो अपने स्वरूप में बात में जो प्राप्त करता है वही उत्तम पुरुष है ऐसा आगे कहा जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं तो यह तीन क्रम है वहां पहले प्रजापति ने इसका उपदेश आवृत्ति से बार बार दिया उदाहरण बदल बदल के दिया दूसरा वो प्राप्त होने पर क्या अनुभव होता है उसमें अंतिम स्थिति क्या होती है यह बताया शरीरम वाव संदम न प्रिया प्रिय स्पृषदा इत्यादि के द्वारा और उस स्थिति में वो कैसा रहता है तो स्वयं रूपेण अभी ये भी कहा और इसी प्रकार सातवा अध्याय में छांदों के में भी आगे भाष्यकार उद्धरण देंगे कि भूम विद्या में अंत में कहते कि वो सब भूमा कस्मिन प्रतिष्ठिता रहा इति ऐसे नारद जी पूछते हैं तो सनत कुमार जो हां उत्तर देते हैं कि स्वे महिमनी यदि वा न महिमनी वो कहने के लिए कह सकते हैं कि वो भूमा जो ब्रह्म है आत्मा है वो अपने में प्रतिष्ठित रहता है और अपने में प्रतिष्ठित कहना क्या कि वो कहीं प्रतिष्ठित नहीं क्यों तो अपने में अपना क्या प्रतिष्ठित होना तो इसलिए वो अपने अपना प्रतिष्ठित कहने के लिए कोई प्रतिष्ठित कह सकते हैं अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है लेकिन यदि वह न महिम ने कहा अरे नहीं तो वो महिमा में प्रतिष्ठित क्या कहना वो कहीं प्रतिष्ठित नहीं है वो तो स्वरूप में ऐसे ही जैसा है वैसा स्थित है तो इस प्रकार से वहां भी ऐसे ही कहा अपने रूप में वो स्वयं में स्थित होता है उससे भिन्न के साथ उसका संबंध नहीं होता कार्य तो कारण में आश्रित होता जो जो कार्य दिखते हैं वो सारे कारण में आश्रित किंतु कारण कहां आश्रित होगा कारण तो अपने में आश्रित होता है कारण तो कोई और कारण में आश्रित नहीं होगा यदि और कारण मानेंगे तो फिर तो अनवस्था हो जाएगी कारण का कारण चलता रहेगा इसलिए कारण कारण में आश्रित होता है कार्य कारण में आश्रित होता है ऐसा कहना पड़ेगा कार्य में कारण आश्रित नहीं है कार्य में कारण आश्रित जब है कि जब कार्य को आप कारण रूप से देखते हैं कि कारण रूप से लेकर के उसी के द्वारा कुछ आलम बन जा लेकर के देखते हैं तब जो है उसी में आश्रित होगा और नहीं तो कार्य कारण में आश्रित नहीं होता है तथा च आख्याय का उपक्रमें भी यह आत्मा अबहदअात्मा इत्यादि मुक्ता आत्मा विषय में व प्रतिज्ञात्म इसी प्रकार कार्य के ये जो यहां प्रसंग है छंदोग्य में प्रजापति विद्या के आख्यायिका जब कथा आरंभ होती है उपक्रम है उपक्रम में यही बोल करके उपक्रम किया था या आत्मा अपहदपात्मा विचरो विमृत्योहोर विशोक सत्य संकल्प सत्य काम इत्यादि जो सारा विशेषण किया और जो आत्मा को इस प्रकार जानता है यथा कामचारो सर्वेश्व लोगेश वर्णन किया तो आत्मा को अपहदपात्मिक अपहदपात्मा का अर्थ क्या है जिसमें से सारे पाप नष्ट हो गए अपहता पाप पाप जिसके पाप नष्ट हो गए पात्मा नष्ट हो गए उसको अपहद पाप करते हैं तो अपहद पात्मे तो लक्षण कहा इसका मतलब जैसा बाद में प्रिया प्रिय नष्प्रशदहा जो कहा था वो ही अपहद पात्म का लक्षण है ये भी बार बार कहा है तो मुक्ति अवस्था को ही कहा मुक्तात्मा का विशेषण देकर के वहां कहा फलत्व प्रसिद्धि रवि मोक्षस्य बंध निवृत्ति मात्र अपेक्षा न अपूर्व उपजनन अपेक्षा पूर्वादि ने कहा था मोक्ष को भी अन्य पुरुषार्थों के समान एक फल माना गया है शास्त्रों में मोक्ष फल ऐसा ही तो कहते हैं बोलते हैं मोक्ष को फल कहना यथार्थ नहीं है मोक्ष को फल इसलिए बंध निवृत्ति की अपेक्षा से कहा जाता यह फल कुछ ऐसा ही नहीं है फल हो गया ऐसा कहीं नहीं तो फलत तो प्रसिद्धि रवि मोक्ष से मोक्ष की जो फल प्रसिद्धि है उसको फल नहीं कहना चाहिए था किंतु बंधन निवृत्ति की अपेक्षा से उसको फल कहा जाता है जो बंधन से निमुक्त तो हो गया तो उसको वो फल प्राप्त हो गया स्वरूप प्राप्ति हो गई ऐसा कहा जाता है यद्यपि वहां प्राप्त होता कुछ नहीं न पूर्व जनन अपेक्षा जैसे फल कोई भी कार्य का प्रयोजन कार्य संपन्न होने के बाद में कर्ण व्यापार की निवृत्ति अनंतरम फलम भवति ये नियम है तो कर्ण व्यापार संपन्न होने के बाद में एक अपूर्व की उत्पन्न होती है एक विशेष फल की उत्पन्न होती फल उत्पन्न होता है उसी को फल माना जाता है ऐसा यहां नहीं है यहां कर्ण व्यापार उपरांत अपूर्व उत्पन्न होना फल नहीं है ऐसा फल को यहां नहीं माना जाता यहां तो निवृत्ति रूपक फल व्यापार है बंध निवृत्ति रूपक व्यापार है और बंध निवृत्ति होने के बाद में फल में व्यापार नहीं है निवृत्ति में भी जो व्यापार करते हैं वो फल में नहीं होता वो तो निवृत्ति कर देता है और बाद में जो वहां है वो प्राप्त हो जाए एक तो प्रवृत्ति व्यापार है एक निवृत्ति व्यापार है निवृत्ति व्यापार में कुछ बनाया नहीं जाता प्रवृत्ति व्यापार में बनाया जाता तो कर्ण व्यापार तो दोनों में रहते हैं निवृत्ति में भी कर्ण व्यापार होता है और प्रवृत्ति में भी कर्ण व्यापार होता है निवृत्ति में कुछ अपूर्व उत्पत्ति नहीं होती है जो पहले है वो बनाएगा और प्रवृत्ति में अपूर्व की उत्पत्ति होती है ये दोनों में भेद रहेगा इसीलिए यहां बंधन निवृत्ति मात्र का जो कथन का अर्थ है कि ये निवृत्ति रूपक व्यापार है तो निवृत्ति रूपक व्यापार होने से ये यहां कोई अपूर्व जनन उत्पत्ति नहीं होता जो है उसको प्रकट करते हैं बस यद्यभिनिष्पद यदा उत्पत्ति पर्यायत्व तद भी पूर्वावस्था और ये अभिनिष्पे शब्द को लेके विचार किया था ये जो अभिनिष्पे जो शब्द है ये उत्पत्ति पर्याय है ऐसा कहा था पूर्वाधीन है तो ये उत्पत्ति का पर्याय अभिनपद्य दे कहे वो उत्पत्ति का हो ये की अर्थ होगा किंतु तद भी वो भी ऐसा है पूर्वावस्था की अपेक्षा से अवस्था अंदर की प्राप्ति है ऐसा कहा जा रहा पूर्वावस्था जो है ये अवस्था त्रय है उसकी अपेक्षा ये जो त्रीयावस्था इसको कहते हैं वो मोक्ष को लेकर के त्रीयावस्था कही गई है वास्तव में एक को वहां कोई अवस्था भी नहीं प्राप्ति भी नहीं जैसे यदा रोग निवृत्तो हो अरोग हो तद्वत जैसा रोग निवृत्त होने पर पहले वो स्वस्थ था स्वरूप में था बाद में उसको रोग हो गया निमित्त अब रोग की निवृत्ति हो गई तो ये कहा जाता है अरे रोग निवृत्त हो गया अब आरोगी हो गया ऐसा बोला था तो यह आरोगी हो गया बोलने पर पहले आरोगी था बीच में रोग आ गया था तो निमित्त आपेक्ष वो आ गया तो निमित्त आपेक्ष में भी इस प्रकार के क्रियापद का प्रयोग होता है इसमें कोई दोष नहीं है वो समझने वाले समझेंगे कि ये ऐसा हो गया है ये समझ लेंगे वो प्राप्ति का कुछ नहीं है वहां निवृत्ति परक है रोग निवृत्त होने को वहां प्राप्ति मान कभी कभी निवृत्ति को भी प्राप्ति मानते ऐसा दिखाई पड़ता ऐसा ही आप समझते हैं क्योंकि अभी तक आपको प्राप्त नहीं था अब अब प्राप्त हो गया तो आप के लिए वो प्राप्ति ही माना जाए यद्यो पहले से विद्यमान है तब भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था तो प्राप्त मानते हैं इस प्रकार से निवृत्ति से भी प्राप्ति कभी कभी कहा जाता है जैसा रोग निवृत्ति से आरोग्य की प्राप्ति कही जाती है वैसे ही यहां भी हो सकता है तस्मा तो दोष ये शब्दों को लेकर के इतना संशय करने की आवश्यकता नहीं और शब्द तो ऐसा प्रयोग करते हैं आपको अर्थ तात्पर्य से चलना होगा इसलिए यह कोई दोष नहीं है कहा अब यह जो परम ज्योतिरूपसंबंध में क्या प्राप्त होता है तो ज्योतिरूपसंबन्न से मुक्तत्व अयोगमाशंका परिहर कि पूर्वादि यहां प्रश्न करेगा कि परम ज्योति रूपसंपद्या स्व रूपेण अभिनपे स उत्तम पुरुष स आत्मा ऐसा उत्तम पुरुष ऐसा कहा कि परम ज्योति को प्राप्त करता है यही कहा वहां आत्मा को प्राप्त करता है अथवा कोई परमात्मा को, को प्राप्त करता है कोई मुक्ति को प्राप्त करता है ऐसा नहीं कहा वो ज्योति को प्राप्त करता है एक प्रकाश को प्राप्त करता ऐसा कह रहे तो प्रकाश का संबंध यहां कैसे हो सकता है मोक्ष के साथ यह उस वाक्य में प्रश्न है वाक्यार्थ में प्रश्न है तो उसका उत्तर दे रहे अगला सूत्र आत्मा प्रकरण देखिए यह प्रकरण जो है वह आत्मा का ही प्रकरण क्योंकि प्रारंभ में और जो प्रथम वाक्य है आत्मा वा ऐसे नहीं आत्मा अपहद अपात्मा यहां से आरंभ किया तो वहां से आरंभ करके बाद में परम ज्योतिरूप संबद्ध ऐसा उत्तम पुरुषा ऐसा समाप्त किया तो ये जो आरंभ है उसमें आत्मा का ही प्रकरण आरंभ किया वो भी अपहद अपात्मा सर्वदोष विनिर्मुक्त आत्मा के विषय में वहां प्रतिपादन इसलिए प्रकरण से उसी को ही स्वीकार किया जाना चाहिए तो प्रकरणाद आत्मा प्रकरण से ये ज्योति शब्द का अर्थ आत्मा होता है शब्द तो ज्योति शब्द है लेकिन वो आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है कथम पुनर्मुक्त या वदा परम ज्योतिरूप संबद्ध यदि कार्य गोचरम एवं एनम श्रावती ये आप कैसे कहते हैं कि यह परम ज्योति को प्राप्त करना मुक्ति अवस्था है कथम पुनर् मुक्त इत्युचित ये मुक्त ऐसा क्यों कहा है यावता यावता मन क्या है यावता यावता ये हेदू को दिखाने के लिए होता है जो कि जो कि जैसा हिंदी में बोलते हैं ऐसे यावता परम ज्योति रूप संबद्या वहां क्या कहा परम ज्योति को प्राप्त करता है प्राप्त करके ऐसे ही कहा तो कार्य गोचर में श्रावती वो परम ज्योति को ज्योति एक कार्य होता है जैसा तेज है वो अग्नि है कार्य है तो जोदी शब्द का प्रयोग करने पर ये कार्य गोचर मालूम होता है तो कार्य गोचर ही उसकी प्राप्ति वहां सुना है ये मुक्त हो गया परमात्मा को प्राप्त किया ऐसा तो वहां नहीं मालूम पड़ता तो ज्योति शब्द से भौतिक ज्योतिषी क्यों ऐसा है क्योंकि ये ज्योति शब्द भौतिक ज्योतिष में भौतिक ज्योति में रूढ़ है सभी लोग ऐसे ही जानते हैं इसमें नचा अनधिवृत्तो विकार विषयात कश्चिन मुक्तो भवित बरगत और हमारा ये विचार है कि जो विकार के विषय से अधिक्रमण नहीं करता तो विकार विषय जितने भी है उसको अतिक्रमण कर, नहीं करता है वो तो मुक्त नहीं होता अभी ये ज्योति जो है विकार का विषय वहां कहा ज्योति को प्राप्त करता है कहा ज्योति प्राप्त करने में नहीं यहां से एक विशाल ज्योति को प्राप्त करेगा वो वही जाके रहेगा वो मुक्त तो होगा नहीं क्योंकि मुक्त होने के लिए तो ये विकार रूप जो भी है लोग, लोग अंदर ये ज्योति आदि कोई भी हो उन विकारों से पार होना पड़ेगा उसको कभी तो मुक्त होता है अनधिवृत्त उसी से अधिवृत्त नहीं होगा तो उसी का अधिक्रमण नहीं करेगा तो मुक्त तो नहीं होता ऐसा हमने सुना है तो आप तो यहां ज्योति को ही मुक्ति बता रहे ऐसा पूर्वादि का प्रश्न है शब्द को लेकर और विकार से आर्तत् तो प्रसिद्ध है रीति और विकार को तो मर्त्य बताया आर्त है वो मर्त्य है नाशवान है ऐसा कहा बार बार उसी का कथन किया उधर ग्रदार्य परिषद में भी इसी में भी वे जो अल्प होता है विकार होता है तदा आर्त होता है यदद अल्पम सुखम ऐसा हो सब वहां का तो इसीलिए ये आर्तत्व तो भी विकार में रहता है ये मुक्त नहीं हो पाएगा क्योंकि जोदी में प्राप्त करके जोदी एक विकार होता है विकार आर्त होता है आर्त में रहना मुक्ति नहीं मानी जा सकती ऐसा पूर्वादि का प्रश्न का ये उत्तर है सूत्र आत्मा प्रकरणार्थ तो नए शोषा तब कहते ऐसा दोष नहीं है क्योंकि यहां प्रकरण को देखना पड़ता एक आंशिक रूप से विचार करने पर कभी भी तात्पर्य का ज्ञान नहीं होता जो भी शास्त्रीय विषय होगा उसको विस्तार से विचार करना पड़ेगा जो उसका क्या क्या संबंध है सभी को लेकर के विचार करके तब निश्चय करना पड़ता केवल एक शब्द को लेकर के विचार करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो तब कहते यथा आत्म ज्योति शब्द है ना ये श्रुदिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इसमें जो प्रकरण प्रमाण है वो प्रकरण प्रमाण बलवान होता है प्रकरण के बिना कोई निश्चय नहीं होता तो प्रकरण को लेकर के ये आत्म शब्द का ही अर्थ यहाँ जोदी शब्द से कहा गया है ऐसा मालूम होता तो आत्मिवा आत्मा को ही जोदी शब्द न आवेद्य जो यहाँ आवेदन किया मैंने यहां समझाया गया ऐसा मालूम करता है कि ज्योति शब्द का और आत्म शब्द का एक ही अर्थ है क्योंकि यह आत्मात्मा विचर विमृत्यु होती थी प्रकृति परस्मिन आत्मनी जिस आत्मा की चर्चा वहां शुरू की थी कि विचर विमृत्यु इत्यादि विशेषणों से जो आत्मा की चर्चा आरंभ हुई थी वो आत्मा ही यहां आकर के ज्योति शब्द के द्वारा कथित हो गया इसलिए परस्मिन ना अकस्मात भौतिकम ज्योति परमात्मा के विषय में जब चर्चा चल रही है तो वहां अकस्मात एकाएक कोई भौतिक जोड़ी नहीं आ सकती भौतिक जोड़ी की चर्चा ही नहीं है यार प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया प्रसंका क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रकृत का हान त्याग और अप्रकृत जो आरंभ नहीं किया गया उसको लाना ये दोनों दोष होता है एक प्रकरण को देख करके उस प्रकरण में क्या चर्चा हो रही है इसको पहले समझे और उसके बाद उस त्पर्य को समझना चाहिए ऐसा ही होता इसको बोलते प्रकृत आरंभ किया हुआ होता है प्रकृत, और प्रकृत और को को छोड़ करके उस प्रसंग में कोई कोई शब्द ऐसा मिल गया इसको लेकर के अप्रकृत को लाना इसकी चर्चा वहां है नहीं चर्चा की संभावना भी नहीं उसी को वहां लाना ये दोष माना जाता है इसलिए यदि प्रकरण को छोड़ करके आप ज्योति शब्द का अर्थ विकार ज्योति में करेंगे तब तो प्रकृत और अप्रकृत प्रक्रिया का प्रसंग आएगा क्योंकि वहां आत्मा को लेकर के प्रकरण आरंभ हुआ और ज्योति शब्द को भी हमने पहले निश्चय किया ज्योति शब्द भी तत्र तत्र आत्मा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है ज्योतिष के लिए भी प्रयुक्त हुआ है अग्नि के लिए भी प्रयुक्त है लेकिन आत्मा के लिए भी प्रयुक्त है जैसे ज्योतिशब्दस्तु आत्मा ने अभी ज्योति शब्द का प्रयोग आत्मा में भी देखा गया बहुत सारे उपनिषद वाक्यों में ऐसा मिलता है तो तद देवा ज्योतिषाम ज्योति अब्रदारणी में ही देखिए तद देवा ज्योतिषाम ज्योति ज्योदियों का ये ज्योति है ऐसा वहां कहते प्रकाशों का प्रकाश न तत्र सूर्योभाधि न चंद्रधारकम में भी ऐसे कहा कि सभी प्रकार जो प्रकाशक ज्योतिष रूप वस्तु है सबको वो प्रकाश देता है इसका मतलब वो प्रकाश देने वाला ऐसा नहीं बहुत सूर्य के रूप में भी प्रकाशित होता है सूर्य में प्रकाश रूप गुण से प्रकट होता है चंद्रमा में उसी के प्रतिबिंब ये प्रतीक्षाया रूप से उसमें भी होता है नक्षत्र आदि में होता है अग्नि में होता है जहां जहां ज्योति है वो ज्योति के रूप में प्रकट होता है इसका मतलब आत्मा ज्योति ही है ऐसा नहीं है ज्योति भी उसका रूप है क्योंकि आत्मा जल भी है पृथ्वी भी है सब है आकाश भी है वायु भी है सब है तो ज्योति रूप ही है ऐसा नहीं है वो भी है उसमें तो जोदी प्रसिद्ध है लोग जोदी के ध्यान करते हैं प्रातः संध्या सायम संध्या करते हैं अग्निहोत्रा आदि करते हैं निरंतर जोदी का ध्यान करते रहते हैं हम जो सूर्य है चंद्रमा है इनके ध्यान होता है इसीलिए जोदी शब्द को लेकर के कहा जोदी शब्द भी आत्मा ही है प्रवंचितम चेद ज्योति दर्शनादित्यत्रा कहते हैं ये पहले भी आप अध्ययन कर चुके हैं प्रथम अध्याय तृतीय पाद में ये जो दिन अधिकरण आया है जोदी शब्द के बारे में विस्तार से वहां विचार भी किया है तो जोदी आत्मा ही है ऐसा निश्चय किया प्रसंग को प्रकरण को लेकर इसलिए वो प्रकरण यहां भी याद करना चाहिए यहां प्रकरण से परम जोदी का अर्थ ये परम विशेषण तो दे दी जाइए अब परम विशेषण देने पर ये सामान्य ज्योति नहीं हो सकते परम विशेषण तो वो सबसे प्रकृष्ट सबसे उत्तम उच्च कोटि के जो होगा वही होगा अब आत्मा ही स्वरूप सबसे उत्तम होता है तो इसीलिए ये परम ज्योति शब्द प्रयोग करने पर वो आत्मा ही माना जा सकता है जिसके ज्योति को लेकर के ये सारे ज्योतिष्मान बने हुए ऐसे ज्योति है आत्मा के ज्योतिष को लेकर के ये जितने भी ज्योति रूप है सब बने हुए इसी दृष्टि से वहां ज्योति शब्द का प्रयोग होता है इसलिए शास्त्रों में शा, शब्द का विचार प्रकरण के अनुसार होना चाहिए ऐसा कह करके इस अधिकरण को समाप्त करते हैं तो संपद्य आविर्भाव अधिकरणम अब आगे दूसरा अधिकरण है अविभाग अधिकरण इसमें यह विषय है कि विद्वान विदुषा स्वरूपे अवस्थित सभी वैशेषिकाधिवत ब्राह्मणों अन्यतम ये विद्वान यहां ब्रह्म को प्राप्त किया स्वरूप में स्थित होकर के ब्रह्म को प्राप्त किया ऐसा है किंतु ब्रह्म को प्राप्त करने पर भी वो ब्रह्मा और इस विद्वान के अनुभव में कुछ विशेष होगा ऐसा हो सकता है तो कुछ ना कुछ विशेष तो होगा जैसे वैशेषिक लोग आदि मानते हैं ऐसे कुछ विशेष मानना पड़ेगा एक साथ तो नहीं होगा पूरा ब्रह्म तो नहीं बनेगा थोड़ा बहुत जो है अपना कुछ अनुभव अलग से रहेगा ऐसे विभाग रखना चाहते तो विभाग रखने की आशंका करते हुए कहा आ, प्राप्त कर, जो एक तो स्वरूप अवस्थित हो गया है तो स्वरूप अवस्थित होने पर भी ब्रह्म से अन्यत्व कुछ अनुभव करता ऐसा मान करके जोंगी वैशेषिक आदि ईश्वर को परमात्मा मानते हैं और जीव को अलग मानते हैं ये दोनों अलग अलग है मानते हैं यद्यपि स्वरूप रहा दोनों चैतन्य रूप दोनों मानते हैं चैतन्य रूप माने स्वरूप चैतन्य नहीं है वो बुद्धि आदि को लेकर के चैतन्य मानते हैं वैशेषिक नहीं आय तो भेद मानते हैं ईश्वर को परमात्मा और जीवात्मा दो भेद मान करके ये भेद को रखते है ऐसा हमेशा वो भेद रहेगा ऐसा मानते है ऐसा यहां भी हो सकता है यही टीका कारणी का यही इसका विषय है प्रकरण का अब शारीरिक न्याय संग्रह देखे तदस्य स्वरूपम ब्रह्म नवती न इति प्रकृति ब्रह्मणी आधार आधेय निर्देशा अभी इसके लिए हेदु देंगे ये ब्रह्मात्मा को प्राप्त करने पर थोड़ा भेद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो ब्रह्मा तदस्य स्वरूपम ब्रह्म ही व नवती स्वरूप ब्रह्म ही नहीं होता ब्रह्म से थोड़ा भेद होगा क्यों न तत्र तर पर ब्रह्मणि जो ब्रह्म की चर्चा वहां है उसमें आधार आधे भाव दिखाया अब कहते हैं कि ब्रह्म में जाकर के मिल जाता है ऐसा कहा आपने ब्रह्म में कह के आधार बनाया ब्रह्मणी तत् मन भी कोई विक्रिया नहीं होती है वो सब ठीक है लेकिन अब वो सप्तमी व्यक्ति का जो प्रयोग किया है उसका तो कुछ भाव होगा कुछ तो अर्थ होगा तो ब्रह्म में जाकर के मिलने की बात करते हैं वहां तो आधार आधे निर्देशा आधार आधे निर्देश भेद के बिना नहीं होता जैसा आसन में कोई बैठता है तो बैठने वाला अलग ही होता उसके बिना नहीं होगा आधार आधे का निर्देश किया तो ये जो ब्रह्मणी सप्तमी के द्वारा आधाराधे निर्देश होने से फलवचन से साध्य विषय से तादात्म्यवाक्या साधन विषयाद भी प्रधानवाद बंध निवृत्ति व्यतिरेगेण आत्मस्वरूपस्थ पुनर्ब्रह्मतावन्मात्रतापत्ते फिर क्या होगा कि फलवचन फजल, फलवचन जो होगा हो गया है और साध्य विषय जो साध्य विषय संबंध फलवचन एक साधक है एक साध्य है तो साधक कभी साध्य नहीं हो सकता है क्योंकि साधक और साध्य में भेद रहेगा तभी साधना हो पाएगी तो साधक क्या करता है साधना करता है साधना किसके लिए करता है वो साध्य को प्राप्त करने के लिए तो वो स्वयं से भिन्न मान करके ही वहां साधन का अनुष्ठान करता है वो स्वयं का स्वरूप मान करके नहीं करता है स्वयं को पहले सिद्ध मान करके नहीं करता इसीलिए साध्य और साधन में फलवचन साध से साध्य विषय साध्य विषय के जो फलवचन तादात्म्य वाक्याद साधना विषयाद अभी तादात्म्य वाक्य जो साधना विषय से भी प्रधान हो जाएगा जो फल भाल फल जो साध्य विषय के है वो तादात्म्य संबंध से कहा गया है और वो साधना विषय से भी मुख्य मानना चाहिए उसको क्योंकि साध्य को लक्ष्य मान करके ही साधन किया जाता है साधन तो प्राप्त करने की दृष्टि से तो ठीक है किंतु साध्य के बिना साधन नहीं होता साध्य पहले हमारे मन में प्रस्फुटित होता है तब हम साधन के लिए आरंभ करते हैं इच्छा फले फलेन इच्छाया जननी ऐसा मीमांसा में प्रसिद्ध ने आया है ये फल इच्छा होने से साधने इच्छा होती है फल इच्छा साधन इच्छाया जननी ये साधन इच्छा किसके लिए फल इच्छा के लिए फल की इच्छा के बिना आप कोई भी साधन की इच्छा करते हो क्या कभी नहीं करते फल की इच्छा भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि भूख लग रही है भूख मिटाना चाहते हैं आप ये फल इच्छा तब भोजन करते और भोजन करने के लिए भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के लिए भोजन कमाते हैं फिर भोजन का एकत्रित करने के लिए धन कमाते हैं ऐसे चलता है इसकी परंपरा तो पहले तो आप भूख मिटाना चाहते हैं ये फल है तो फल इच्छा ही साधन इच्छा की जन्मी होती है इसीलिए ये साध्य विषय जो में संबंध साधना विषय से भी प्रधान मान करके बंध निवृत्ति व्यतिरेकेण आत्मस्वरूप से पुनर्भ्रमा कैसे बुद्धि चलाया उन्होंने पूर्व आदि में कहते हैं कि ये आप बंध निवृत्ति को ही फल मान रहे हो अब ये बंध निवृत्ति क्या है साध्य है कि साधन है ये तो साधन मानना पड़ेगा तो बंधन की निवृत्ति बंधन होकर के बंधन की निवृत्ति कर रहे निवृत्ति करने में कोई क्रिया है और क्रिया करके उसकी निवृत्ति हो रही जहां क्रिया होती है वहां साधन होता है साध्य में पहुंचने के बाद क्रिया समाप्त तो होती है तभी तो साध्य होता है और फिर भी क्रिया होती है तो फिर कैसे साध्य हो तो अब जो है साध्य हमेशा साधन से अलग होता है इसके लिए ये भी एक प्रमाण मानता आप बंधन निवृत्ति को स्वरूप स्थिति पर कुछ भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता बंधन निवृत्ति है ऐसे मान लो आप कहते हैं स्वरूप स्थिति है बंधन निवृत्ति है इत्यादि मान लो फिर भी वो साध्य नहीं है वो साधन है साध्य तो नहीं है बंध निवृत्ति तो बंधन निवृत्ति जो निवृत्ति परक जैसा अभी अभी बताया निवृत्ति पर क्रिया है एक प्रवृत्ति क्रिया है एक निवृत्ति क्रिया तो निवृत्ति जो है वो निवृत्ति व्यतिरेके ना आत्मस्वरूप से पुनर्ब्रह्मता वनमात्र था ता ता तब क्या कहना पड़ेगा कि वह बंध निवृत्ति से भिन्न बंध निवृत्ति एक अलग क्रिया उससे भिन्न आत्मस्वरूप जो ब्रह्म का स्वरूप है जो भी स्वरूप है वो आत्मस्वरूप में ही ब्रह्मता, ब्रह्मतावद मात्रता ये ब्रह्मतावद मात्रता माननी पड़ेगी मतलब वो ब्रह्मतावद तावत मात्रता मान ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं वहां ये है शुद्ध साध्य और इसके पहले जो बंधन निवृत्ति स्वरूप स्थिति कुछ भी बोलेंगे ये सब साधन में मान ऐसा थोड़ा सा भेद आपको करना पड़ेगा क्यों स्वरूप स्थिति में भी हम कहते हैं स्वरूप में स्थित हो गया हाँ वो स्वरूप में स्थित होने का जो है ना ये मैं जो सप्तमी है ये लोकेटिव होता है ये लोकेटिव तो वो दिखाता है कि कहीं वो बैठ गया कहीं जाके स्थित हो गया अब स्वरूप में स्थित है स्वरूप ही स्थित है क्या है वो स्वरूप में सिद्ध बोला जाए ब्रह्म में स्थित आत्मा में स्थित भगवान में स्थित जहां भी स्थित सिद्ध बोलते हैं सप्तमी करते सप्तमी व्यक्ति आधार आधे भाव से होता है आधार आधे भाव का भी एक नहीं होता भिन्न होता इसीलिए आप कुछ भी वहां का हो निवृत्ति बोलो स्वरूप प्राप्ति बोलो या स्वरूप प्राप्ति जो प्राप्ति शब्द पूरा अर्थ ठीक नहीं है कुछ भी बोलो वो कुछ ना कुछ वहां तो मानना ही पड़ेगा इसीलिए कुछ भी मानेंगे वो साधन कोडी में जाएगा साध्य कौड़ी में नहीं जाएगा क्योंकि साध्य कौड़ी में इन सबकी समाप्ति हम मानते हैं इसीलिए साध्य में क्या रहेगा आत्म पुनर्भ्रह्मतावन पुनर ब्रह्मतावन मात्रदा। ब्रह्मतावन मात्रदा मन ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं हुआ ये होना चाहिए साध्य तो ये प्राप्ति हो जाती तो क्या, क्या कहना चाहते हैं कि ये किसी न किसी प्रकार से ब्रह्मा और ये जो आपके साधन मुक्ति आदि कोई विचार जो भी कर रहे हैं इसमें थोड़ा विभाग मानना पड़ेगा थोड़ा भेद मानना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो काम के लिए तो मानना ही पड़ेगा मानने में क्या <Sapandakadana> ऐसे मानना पड़ेगा ऐसा आप निवृत्ति निवृत्ति बोलते ये सब नहीं होगा ये सब साधन कोड़ी में आता है साधन कोड़ी में मानना ही पड़ेगा ना वो हमको भी मानना पड़ेगा कि अज्ञान निवृत्ति एक तो साध्य नहीं है अज्ञान निवृत्ति तो ये निवृत्ति परक है निवृत्ति क्रिया वहां प्रयुक्त हुई है वो तो फिर कुछ साधन ही होगा वो करते करते वो प्राप्त हो जाता है अंतिम साधन है कि पहले साधन है कि मानचिला साधन है कि वो कोई बात नहीं कोई भी साधन हो सकता है लेकिन वो साधन तो साधन ही होता है पहले साधन है तो प्रारंभिक साधन है और मानछिला साधन है तो बीच का साधन है और अंतिम साधन है तो अंतिम साधन है कुछ भी है तो साधन तो साधन है तो भेद तो होता ही है इसलिए अज्ञान वृत्ति भले ही अंतिम साधन हो किंतु वो साध्य तो नहीं हो सकता तो साध्य तो ब्रह्म तावन मात्रता साध्य है तो क्या अर्थ निकला अब ब्रह्म वेद ब्रह्म भवद इत्यादि ना फलांतर तब तो यही कहना पड़ेगा ब्रह्मवेद ब्रह्म भवती का अर्थ ये फलांतर ही मानता है केवल ब्रंध निवृत्ति मात्र को फल नहीं मानता है ब्रह्मविद ब्रह्म भवती ये ब्रह्मवेता ब्रह्म ही हो जाता है यानी ब्रह्म मात्रदा को प्राप्त करता ऐसा होता है अब प्राप्त करता कहने पर प्राप्त करता एक क्रिया ने प्रयोग करेंगे नहीं तावत मात्रता इसलिए न्याय संग्रह ने वह शब्द का प्रयोग किया हम कुछ भी कहेंगे तो भी उसमें अर्थ यह निकालना है कि ब्रह्म मात्र है बस उसमें न क्रिया है ना प्राप्त करने की क्रिया ना निवृत्ति करने की क्रिया कोई भी क्रिया कुछ भी नहीं ऐसा होगा इसीलिए ये जो मोक्ष जो है ना आप बंधन की निवृत्ति रूप मोक्ष मानते ये बंधन की निवृत्ति रूप मोक्ष भी यहां साध्य नहीं हो पाएगा वो साधन है फिर क्या है साध्य वो जो ब्रह्म एवं ब्रह्म विद्रम्ह एवं भवती ये जो साध्य साधन साध्य तो साधन नहीं है वो तो, अब वो हो गया वो उसी में रहता उसी रूप में रहता है ऐसा कुछ कहना पड़ेगा बाकी कुछ भी यहाँ नहीं हो पाएगा ये कह करके वो थोड़ा भेद वहां कर, दे, कर देना चाहते मतलब एक जो है इतना भेद है कि आपको चिंतन करने में भी समझ में नहीं आएगा ऐसा थोड़ा सा भेद मतलब दोनों में है थोड़ा मतलब साध्य और साधन है एक एक साध्य एक साधन है, तो ये भेद तो रखेंगे ये मान करके के ने ऐसा बताया ऐसा आपको मानना पड़ेगा करके मड़ेगा कर्किका त्र अभिष्पन्न स्वरूप स उत्तमपुर परे अवगते तात्म्यवाख्युकूले भले तरोधिन फलांदर प्रकरणा मनसा एदान एक काशन रमदेयेदे ब्रह्मलोके ब्रह्मलोक संबंधिलक्षदीलिंग बलव सगुण विद्यालेन संबंध अब सिद्धांत क्या कहना चाहते हैं कि बहुत जगह ऐसा होता है कि सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म का भेद का ज्ञान स्पष्ट नहीं होता ऐसे उपनिषदों में अनेकों प्रकरण हैं जिसमें यह सगुण ब्रह्म बोल रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म बोल रहे हैं नहीं मालूम होता ऐसा ही एक प्रकरण है यहां ये जो प्रजापति प्रकरण में भी कुछ सगुण का विशेष भी है कुछ निर्गुण का विशेष भी है। इसलिए यह जो तत्र अभिनिष्पन्न स्वरूप यहां क्या कहा स्वेन रूपेण अभिनिष्पे यह प्रयोग किया और उसमें अभिनिष्पन्न शब्द का प्रयोग किया तो भाषिकार ने कहा कि अभिनिष्पत्ति शब्द भी केवल कहने के लिए है वहां को अभिनिष्पत्ति नहीं है यह बताया और उसके बाद में सउत्तम पुरुष ऐसा कहा बाद में रूपेण अभिनिष्पे सउत्तम पुरुष ये जो वाक्य है इसमें परमात्म भावे अवगत परमात्मा भाव जो परम ज्योति है इसको प्राप्त करने पर अर्थात ज्ञान प्राप्त करने पर तादात्म्य वाक्य अनुकूले फले जब तादात्म्य वाक्य का अनुकूल फल सिद्ध होता है तादात्म्य वाक्य क्या है ब्रह्म ब्रह्मे तादात्म्य वाक्य है ये सद्यो मुक्ति को बताता है कि ब्रह्म को जानता है तो ब्रह्म हो जाता है ब्रह्म को जानना ही ब्रह्म है तो ये जानना क्रिया जब समाप्त हो जाएगी माने जानने के जानते जानते जानने की क्रिया के जो अंतिम क्षण समाप्त हो जाएगा तो उस समय वो ब्रह्म बन चुका होगा फिर वो क्रिया कुछ करता अब जानने की क्रिया में बहुत लंबा समय लग सकता है ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर रहे है, ये तो लंबा समय लग सकता वो चलता रहेगा कई साल तक चलता रहेगा वो विचार कर रहा है जानने की प्रक्रिया जारी है लेकिन अब जो है वो अंतिम जा करके वो अंतिम क्षण में जो जिस क्षण में वो क्रिया समाप्त हो जाएगी जानने की क्रिया समाप्त हो जाएगी वो ब्रह्म ही हो जाएगा ऐसा तो ये सब समझना बड़ा कठिन है कि तादाद में मैं आप कैसे लाना चाहते हैं अब वो क्रिया समाप्त होने के बाद में वो ब्रह्मज्ञान समाप्त हो गया ऐसा भी कहना पड़ेगा हां क्रिया समाप्त हो गया मैंने ब्रह्मज्ञान समाप्त हो गया तो ब्रह्मज्ञान समाप्त होने के बाद तो ब्रह्म प्राप्त होता है ऐसा है ब्रह्मज्ञान रख करके ब्रह्म प्राप्त नहीं होता ब्रह्म को जानने के बाद ब्रह्म प्राप्त होता है ब्रह्मवित होगा तो ब्रह्म वेता ही रहता हुआ कहेंगे तो वेता के लिए वो क्रिया लाएगा भरपूर पक्ष वेता क्या होता है वेदन वेदन जानना मतलब क्रिया होता है इसलिए ब्रह्म ज्ञान भी समाप्त हो जाए जा, तब होता है इसलिए ने दिने के द्वारा कहा गया कि कोई भी वहा क्रिया का संबंध नहीं करना तो इसका मतलब क्या होता है कि ब्रह्म जो ब्रह्म हो गया जीवन मुक्त हो गया उसको ब्रह्म ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहता वो ब्रह्मज्ञानी होने के बाद में उसके पहले तक ब्रह्मज्ञान रहेगा उसके बाद तो वो लक्षणावृत्ति जिसको कहते हैं कि वहां जाकर के वो स्वयं नहीं बोलता है मैं ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी हूं कोई भी आज तक ब्रह्मज्ञानी ने नहीं कहा कि मैं ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी हूं यदि मैं ब्रह्म हूं करके कोई ब्रह्मज्ञानी ने कहा तो वो ब्रह्म नहीं है वो ब्रह्मज्ञान के पूर्व क्षण में स्थित ऐसा बोलना पड़ेगा ऐसा हमारी प्रक्रिया ऐसा इसीलिए कोई भी अभी याज्ञ वल्के को देखे याज्ञ वल्के ने भी अपने आप डिक्लेयर नहीं किया कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं ऐसा डिक्लेयर नहीं किया अब वो कोई ऐसा करता है घोषणा करता है तब तो वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है जैसा अभी हम बोल सकते हैं हम ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया बोल सकते हैं अब तो ब्रह्मसूत्र पढ़ा है तो ब्रह्मसूत्र पढ़ना यह ज्ञान हो तो गया ब्रह्मज्ञान ब्रह्मसूत्र का ज्ञान ऐसा उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके रखा किंतु कहना उपनिषद क्या कहता है <materi> यस्या मदम मदम तस्या जो जानता नहीं है वो जानता अन्य देव विधिदात अथो अविधिदात अधिक जो जानता नहीं है जो जान नहीं सकता उससे परे का मतलब जो जानकारी रखा है आप ब्रह्मज्ञान का तो तो वो तो, तो ब्रह्मज्ञान नहीं होगा वो नहीं होगा क्यों यही पूछ है हो कुछ तो विभाग बताना पड़ेगा अब वो पहले ब्रह्मज्ञानी अब वो ब्रह्मज्ञानी स्वयं को भी नहीं मानता वो ब्रह्म ही मानता है ब्रह्मज्ञानी नहीं मानता ब्रह्म जानना और ब्रह्मचारी जानने में अंतर होता है तो अब जो जो विशेषण लगा जैसा आप मनुष्य में आप मनुष्य आपने को जानते हैं एक सामान्य ज्ञान ले लीजिए मनुष्य सभी अपने को मानते हैं किंतु कोई अपने को ब्राह्मण मानता है कोई क्षत्रिय मानता है कोई वैश्य मानता है कोई स्त्री मानता है कोई पुरुष मानता है कोई बच्चा मानता है कोई युवा मानता है यह जो मान्यताएं हैं यह मनुष्यत्व से अन्य है यह मान्यताएं अलग अलग होती है वो मनुष्यत्व से संबंधित नहीं है त्व मान्य एक तो सामान्य मान्यता होती है ऐसा इनका होता है वो ब्रह्म मानता अपने को लेकिन ब्रह्म नहीं मानता ऐसा होगा कि ज्ञानी मानने पर वो विषय रूप से वो वृत्ति ज्ञान में आ जाएगा वो वृत्ति ज्ञान तो आवश्यक है वृत्ति ज्ञान के बिना ये प्राप्त नहीं होगा वृत्ति ज्ञान नहीं चाहिए यह अर्थ नहीं है किंतु ब्रह्म वृत्ति ज्ञान को नहीं स्वीकार करता क्योंकि वृत्ति ज्ञान देने पर यह स्थिति हो जाएगी फिर उसको साधन कोटी में रखना पड़ेगा साध्य कोटी में नहीं ला सकता इसलिए यह अमिभाव बारे में विचार करें इतना सूक्ष्म करके तो फिर ये जहां जहां ये प्राप्त होता है उसमें जा उसमें जाके स्थित हो जाता है इत्यादि वर्णन आता है उसको क्या समझना चाहिए कहते हैं तादात में वाक्य अनुकूल फल सिद्ध होने पर यानी ब्रह्म वेद ब्रह्म भवि ये हो जाने पर तद विरोधिना फलांतर अन्य जितने भी फलांतर दिखाई पड़ते हैं जैसा स्थित हो जाना या वहां कोई अनुभव करना इत्यादि इत्यादि कोई भी फल दिखाई पड़ता है जैसे मनसा ये ब्रह्म ब्रह्मलोके इत्यादि जैसा वहां कहा गया जो ब्रह्मलोक में जाता है वो मन से सारे कामना प्राप्त करके अनुभव करता है ये ब्रह्मज्ञानी का काम नहीं ब्रह्मज्ञानी ने करता है ये सब जो है सगड़ोपासक है जो गया हुआ ब्रह्मलोक इस ऐसा होता है इसीलिए ब्रह्मलोक संबंधी लक्षणादि लिंग से इसमें ब्रह्मलोक संबंधी लक्षणादि लिंग प्रमाण मिलता ये जब देखते हैं इन वाक्यों को ये वाक्य कोई लोक लोकांदर में अनुभव विशेषों की बात कर रही अब वो वो तो ब्रह्मज्ञानी में नहीं हो सकता ब्रह्मज्ञानी में तो कोई वाक्य प्रयोग करने का उनका अवसर ही नहीं है ब्रह्मविद ब्रह्म ब्रह्म ही हो गया तो ब्रह्म बोलता भी नहीं अपने स्वयं मैं ब्रह्म हूं यह बोलता भी नहीं ऐसा भी नहीं बोलता है और ब्रह्म नहीं है ये भी नहीं बोलता कि मैं ब्रह्म नहीं हूं ऐसा भी नहीं बोलता यदि वो सुबह उठकर के ऐसा बोलता रहे कि मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म हूं ऐसा बोलते रहे तो वो भी प्रॉब्लम हो जाता है जैसा अभी जैस कोई बोलता है ना जब मनुष्य हूं मनुष्य हूं बोलता है कोई भी सामने आता है देखो मैं मनुष्य हूं ऐसा करके बोलता तो लोग हंसेंगे नहीं बोलता यह पागल है क्यों वो देखने में मनुष्य है स्वभाव में मनुष्य हो गया फिर बार बार मनुष्य मनुष्य क्यों बोलता तो जैसा लोग होते हैं ना आपने देखा होगा वो अपने को बोलते हैं, मैं बहुत अच्छा बो, हूं तो क्या है, उसका दिमाग में कोई बुराई चल रहा है तो बुराई को याद करके वो बार बार बोलता है कि मैं बहुत अच्छा हूं मैं बस दूसरा जैसा नहीं हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ तो ये आप रोज आके कोई आपके सामने ऐसा बोलेगा मैं बहुत अच्छा हूं मेरा जैसा अच्छा कोई इधर नहीं है ऐसा बोलेगा तो आप क्या समझेंगे इसका कुछ ना कुछ दिमाग में प्रॉब्लम हो गया है ऐसे समझेंगे और ये भी समझ में आएगा कुछ ना कुछ गलती भी उसने की है क्योंकि गलती करने पर उसके अच्छाई को वो पहचानना शुरू कर देता है क्योंकि वो गलती हो गई हमारी ये गलती नहीं होनी चाहिए थी ऐसा सोच करके वो स्थापित करने के लिए वो अपने को अच्छा बोलता है इसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि जब आप अच्छे हैं तो अच्छे हैं आप अपने को अच्छे समझते हो या नहीं समझते हो तो अच्छे तो अच्छे हैं अब वो क्या बोलना है उसको बोलना नहीं होता इसलिए ब्रह्मज्ञानी भी बोलेगा नहीं ब्रह्मज्ञानी यदि ज्ञान होने के बाद में कोई किताब लिखता है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया हूं और मुझे ऐसा ऐसा अनुभव हो गया हिमालय में गुफा में बैठा तो ऐसा ब्रह्मज्ञान हो गया इत्यादि कोई कहता है तो ये सब कथा मान लो ये कुछ नहीं है उनको हुआ नहीं कुछ हुआ तो ऐसा बोलेगा नहीं और दूसरा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो ब्रह्मज्ञानी को कोई अब्रह्म दिखाई नहीं देता ब्रह्मज्ञानी को सारे ब्रह्मज्ञानी दिखाई देते और अज्ञानी को दिखाई नहीं देता क्यों अज्ञान रखा खान दिखाई देगा उनके सामने अंधेरा है नहीं, तो ही नहीं अज्ञान है तो ज्ञान ही दिखाई देता अब वो सब ज्ञानी है जैसे सब मनुष्य है तो फिर आपको मनुष्य करके अपना आइडेंटिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं होती इसी प्रकार वो भी एक समस्या है वो तो अज्ञानी किसी को कहेगा सभी ज्ञानी कहेगा वो क्यों वो ज्ञान में ब्रह्म के स्वरूप में स्थित है और अज्ञान जो है मन की वृत्ति आ मन के वृत्ति उनके विषय नहीं बनते तो उनको क्या दिखाई पड़ेगा ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म दिखाई पड़ता है जो ब्रह्म दिखाई पड़ेगा तो फिर ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा तो तब सब ब्रह्मज्ञानी दिखाई पड़ेगा और यहां तक मनुष्य मात्र नहीं बाकी सब सब तो ब्रह्म में स्थित है ब्रह्म से अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं तो इसीलिए यह ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म नहीं है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति जो ब्रह्माकार वृत्ति या अंतिम वृत्ति विशेष कहते हैं वो ब्रह्माकार वृत्ति अब्रह्म के सारे निवृत्ति करता है यानी अब्रम्ह की जितनी कल्पनाएं की थी उसके निवृत्ति करके ब्रह्मस्वरूप का अनुभव करा देता ये भाष्यकार ऐसे कहते कि अब्रह्म आसीत ये अब्रम्ह जैसा था पहले अब ब्रह्मी भूत हो गया ब्रह्म हो गया ऐसा करके ये ब्रह्म विद्रह्म भव अधिकार ऐसा होता तो बहुत प्रयत्न किया कि शब्दों से अपने जितने भी हमारे वोकाबलरी है उसके द्वारा अधिक से अधिक निकट समझाने का प्रयत्न किया है शास्त्रों ने गुरुओं ने भी ऐसा किया इसमें ऐसा लगता अब वो निकट से निकट समझने के लिए आपको अपने बुद्धि को भी उसी प्रकार शुद्ध करके पश्चिदे तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मी वो एकदम तेज बुद्धि करनी पड़ेगी वो उतने विषय को ही देखे ऐसे बुद्धि तैयार करनी पड़ेगी तब वो भेद समझ में आएगा इसीलिए ये विषय अधिकरण यहां लाया यहां जाकर के भी कुछ तो भेद दिखाना है नहीं तो क्या होगा ऐसा करके बोले कि यह देखो जहां भेद दिखाने का अवसर दिखता है ये सब जो है ना सगुण विद्यालय संबंध तो है यह सब सगुण विद्या का फल है वो कुछ ना कुछ गुण लेकर के होगा बस क्योंकि सवुण विद्या में भी सर्वज्ञता होती है जो घृण्य गर्भी उपासना करते हैं सर्वज्ञो भवती सर्व सर्वज्ञ होता है वहां भी सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है सर्वज्ञता और ब्रह्मज्ञान एक नहीं है यह अलग है अर्थतः साधनात् फलस्य से प्राधान्य शब्द फलवचन से साधन स्तुति व्यतिरेक प्रयोजन अभा गुणभूत सिद्धि ये न्याय संग्रहकार सब बहुत सूक्ष्म से संक्षेप ग उनके जो भी वचन एक विषय को लेकर के होता है एकदम स्पष्ट रहता है और सूक्ष्म रहता है आपको पूरा उनके शब्दों को सही समझना पड़ेगा अब जो है ना जहां भी सर्वत्र जहां भी अर्थद साधना प्राधान्य भी जब साधन और फल की बात हम करते हैं जहां भी करते हैं तो साधन से फल की प्राधान्यता होती है यह तो सभी स्वीकार करते हैं साधन से फल की प्राधान्यता होती है अर्थद ऐसा होता है अर्थदह ऐसा होता है तात्पर्य से ऐसे होगा क्योंकि फल के लिए साधन किया जाता है इसलिए किन्तु शब्दतः फलवचन से अब शब्द से जो फलवचन आएगा जो फलवचन का कथन आपको श्रुतियों में सुनाई पड़ेगा वो तो साधन स्तुति व्यतिरेकेण प्रयोजन अभाव वो जो फल कथन का है ना वास्तव में क्या है कि वो फल कथन करने की जरूरत नहीं थी फल तो साधन करने के बाद प्राप्त होता ही है फल कथन किया है बार बार फल कथन किया ये किसके लिए है ये फल को प्रतिपादन करने के लिए नहीं है फिर क्या है कि साधन की स्तुति के लिए फल कथन सुनकर के फल को मन में धारण करके आप उसके साधन में प्रवृत्त होंगे इसी आशा से ये फल कथन होता है ये है शब्ददह जब करते अर्थदह देखेंगे तो फल के लिए सब किया जाता है लेकिन शब्ददह देखेंगे तो शब्ददाह उसका प्रयोजन नहीं है अर्थदाह प्रयोजन है शब्द नहीं शब्ददाह प्रयोजन तो वो स्तुति के लिए होता उस साधन की स्तुति के लिए तो वो साधन करेंगे तो इतना बड़ा फल होगा ऐसा आपको मालूम पड़ेगा कहते हैं कि साधन स्तुति व्यतिरेक प्रयोजन वो स्तुति जितने भी फल कथन है यह साधन स्तुति से अतिरिक्त तो कोई प्रयोजन इसका नहीं है तो साधन वाक्यम प्रति गुणभूत सिद्धिम इसीलिए ये जो फल कथन जितने भी है वो साधन वाक्य के प्रति साधन वाक्य की दृष्टि से जब हम देखते हैं ये फल कथन केवल मात्र है सब गौण प्रयोग है वास्तविक नहीं ऐसा होता इसीलिए यहां भी अभिनिष्पे इत्यादि वाक्य जो प्रयोग किया प्राप्त करता है इत्यादि वाक्य प्रयोग किया इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है ये इससे अलग हो जाएगा वहां विभाग कर देंगे ये ये कर देंगे ऐसा आवश्यक नहीं है ये फल कथन और साधन कथन में ऐक्य दिखाना और फल कथन तो साधन कथन के तुधी के लिए है इतना दिखाने के लिए वहां हुआ है को साधन को अलग करके नहीं है तो ब्रह्मविद ब्रह्मय भगवती यही होता है अब ब्रह्मविद ब्रह्म में भगवती यह फल कथन मानने पर वो भी ऐसा ही है ब्रह्मवेता ब्रह्म हो जाता है ऐसे करके क्रियापद का प्रयोग किया है इसलिए ये कहते ही है वो ऐसा होगा लेकिन तात्पर्य से आपको ये भेद समझना पड़ेगा अब हमारे यहां क्या है हमारे यहां नेधि नेधि प्रक्रिया के द्वारा निवृत्ति परक साधन है निवृत्ति पर साधन में भी कुछ विशेषताएं होती है जैसा प्रवृत्ति परक साधन में सामग्रियों की आवश्यकता होती है निवृत्ति करने के लिए भी कुछ सामग्री आवश्यकता सामग्रियों की आवश्यकता है बिना सामग्री से सा निवृत्ति भी नहीं हो सकती लेकिन निवृत्ति परग वाक्य में और प्रवृत्ति परग वाक्य में यह भेद होता है कि निवृत्ति परग वाक्य के बाद अवशिष्ट कुछ नहीं रहेगा निवृत्ति करने के बाद में नेदि नेदी के द्वारा वो निशेष चला जाएगा प्रवृत्ति परग में ऐसा नहीं है कुछ अवशिष्ट रहता है जैसा अपूर्व रहेगा कुछ न कुछ उसका अवशिष्ट रहेगा प्रवृत्ति वर्ग निवृत्ति वर्ग में वो उसका अवशिष्ट कुछ भी नहीं रहेगा सब चला गया यानी कोई अपूर्व उत्पन्न नहीं करेगा प्रवृत्ति करने के बाद में उसका कुछ विशेष संस्कार जो कर्मफल देने का पूर्व है वासना है इत्यादि इत्यादि सब होगा निवृत्ति में ऐसा नहीं होगा क्योंकि नेध नेधि के द्वारा जो निवृत्त होने पर वो सब पूर्णता निवृत्त हो जाता निशेष निवृत्ति होती है तो निशेष निवृत्ति होने पर स्वरूप प्राप्ति स्वयं हो जाता है तो उतने निवृत्ति के लिए हम निवृत्ति पर साधन की दृष्टि से यहां उपनिषदों में फल कथन जगह जगह आया है यह फल और साधन में भेद करने के लिए नहीं है ये कहना चाहते हैं देखिए न अविद्या क्लेश निवृत्ति लक्षण स्वरूप आविर्भाव व्यतिरेकेण ब्रह्मतावन मात्रता नाम अस्थित्ञाने साध्या हमारे यहां ऐसा है अविद्या रूप क्लेश की निवृत्ति रूप स्वरूप आविर्भाव से अतिरिक्त अविद्या क्लेश की निवृत्ति रूप स्वरूप आविर्भाव जैसा अभी हमने कहा निवृत्ति करते जाओ तो जो वहां शेष है वो प्रवृत्ति जो भी प्रकट हो जाएगा प्रकट कराना काम है ना तो ऐसा वहां स्वरूप के आविर्भाव करा के और उसमें क्या है कि ब्रह्म दावन ये प्रवृत्ति यह निवृत्ति क्या है अविद्या क्लेश की निवृत्ति हो रही अविद्यादि क्लेश की निवृत्ति होने पर जो स्वरूप आविर्भूत जो स्वरूप है नित्य स्वरूप है वो स्वयं ही वहां प्राप्त तो होता है स्वयं ही वहां रहेगा और उसको छोड़ आप और कोई साध्य के कल्पना वहां नहीं कर सकते ये निवृत्ति मार्ग की विशेषता है प्रवृत्ति मार्ग में ऐसा होता है जैसा कि आप प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्ति होने के बाद में वो कुछ शेष भी रहेगा पूर्वादी उसमें से बनेगा और उसी के द्वारा कुछ साध्य वहां तदागार में दिखाई भी पड़ेगा लेकिन निवृत्ति मार्ग निवृत्ति में ऐसा है कि सारे निवृत्त होने के बाद में शेष कुछ नहीं रहता और निवृत्ति का कोई गंध भी वहां नहीं रहता केवल वो जो पहले से विद्यमान है वो रहता है कि निवृत्ति कभी बना नहीं रहा है ना निवृत्ति तो हटाने के काम करता है इसीलिए आप जो ब्रह्मतावन ब्रह्म को के साध्या हैं। ये ठीक नहीं तत्व का कोई साध्य नहीं है ब्रह्मतावन मात्रता तत्व के साध्य है ऐसा मानकर के पूर्वादि ने कहा था कि साध्य और साधन में भेद होना चाहिए तो ये मुक्ति अवस्था की प्राप्ति या बंध निवृत्ति इत्यादि सारे साधन कोडी में आता है इसलिए वहां ब्रह्मतावन मात्रता को साध्य बोलना चाहिए बोलते हैं उसको हम साध्य नहीं बोलेंगे वो साध्य नहीं है क्यों साध्य नहीं है क्योंकि तत्वज्ञान के द्वारा वो प्राप्य नहीं है तो तत्वज्ञान क्या करता है कि अविद्या की निवृत्ति करके समाप्त तो होता है जैसा कहा ब्रह्म ज्ञान क्या करता है वो अविद्या की निवृत्ति करके समाप्त तो होता है फिर ब्रह्मज्ञान अलग से रह करके ब्रह्मज्ञानी को सिद्ध करेगा नहीं जो ब्रह्मज्ञानी तब होता है जब ब्रह्मज्ञान नहीं रहता ऐसा है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया तब वो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी ऐसा होगा तो क्योंकि वो ब्रह्मा स्वरूपा होता है तो ब्रह्मज्ञान को भी हम वहां नहीं रखना चाहते हैं तो आप फिर वहां साध्य को किस रूप में रखेंगे किसी भी रूप में साध्य नहीं और दूसरा यह भी है कि जो साधन किया जो साधन किया क्या साधन किया था तत्व ज्ञान साधन किया और अविद्या की निवृत्ति की अविद्या की निवृत्ति करने वाले साधन यहां ऐसा यहां जादू होता है यहां ऐसा अद्भुत कार्य होता है या साध्य और साधन का कोई संबंध ही नहीं होता साध्य का साधन का संबंध नहीं होता यहां ऐसा ब्रह्मज्ञान में एक है इसके ऊपर लेकर के शास्त्रों में बहुत इस पर विचार करते हैं कि आप साध्य साधन संबंध मानते नहीं होते यह नहीं मान सकते क्यों नहीं मान सकता है क्योंकि साध्य हम मान रहे हैं अभी ब्रह्म को और साधन जो अविद्या निवृत्ति को मान अविद्या निवृत्ति का मतलब अविद्या निवृत्ति साधन तत्वज्ञान करके हम तत्वज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अविद्या की निवृत्ति कर रहे हैं तो अभी अविद्या निवृत्ति जो हो रही है निवृत्ति हो रही है ना इसमें निवृत्ति मैंने हटाना और हटाने के बाद क्या शेष रहना चाहिए जो ब्रह्म है वो शेष रहना चाहिए जिससे जो हटाया गया वो उसका जो है श्रेष्ठ रहेगा किंतु अब जो है अविद्या के साथ ब्रह्म का संबंध है क्या नहीं।, नहीं है और फिर अविद्या के साथ जब ब्रह्म का संबंध नहीं हुआ तो अविद्या निवृत्ति के साथ ब्रह्म का संबंध होगा नहीं।, नहीं होगा फिर अविद्यावृत्ति के लिए जो साधन बनाया है तत्वज्ञान को ब्रह्मज्ञान को उसके साथ ब्रह्म का संबंध हो होगा होगा डर लग रहे ना बोलने के लिए नहीं होगा कैसे होगा वो तो नहीं है वो तो निवृत्ति में चला गया अब जब निवृत्ति कर दिया साफ कर दिया ना वो साफ करने वाला झाड़ू भी फेंक दिया अब झाड़ू को लेके क्या करेंगे इसके लिए हम यहां जो है ये फिटकरी का दृष्टांत देते हैं पंचदेशी आदि में सब ये दिया है जो कतक रेणु बोलते हैं जिसको फिटकरी होता है जो आलम बोलते है जिसको वो कपड़ा ये जो साफ करते समय पानी साफ करते समय डालते हैं तो वो क्या करता है पानी को साफ करेगा और स्वयं भी उसमें लीन हो जाएगा तो अलग से फिर नहीं रहता ऐसा मानते हैं वो फिर उसको अलग नहीं करना तो इसीलिए यहां साधन तो हम बोलने के लिए साधन तो बोल रहे हैं लेकिन यह साधन और साध्य का संबंध सिद्ध नहीं कर सकता ऐसा साध्य है हमारे पास तो अब साध्य आपको बनी नहीं पाएगा तो आपके पास फिर साध्य और साधन का यह भेद जो छोटा सा भेद आप रखना चाहते हैं कैसा होगा वो कोई नहीं वो भेद है ही नहीं भेद नहीं चाहिए इसलिए हम निवृत्ति परक साधन को यहाँ साधन मानते हैं, प्रवृत्ति परक साधन भी है लेकिन वो निवृत्ति परक साधन को सिद्ध करने के लिए होता है ऐसा होता है प्रवृत्ति परक साधन करके निवृत्ति परक साधन में आएगा फिर निवृत्ति परक साधन पूरा करके वो प्रवृत्ति निवृत्ति सब एक साथ चले जाएगा और उसी से जो जिस साधन से आपने सिद्ध किया ऐसा मानते हैं वो साधन भी चला जाएगा इसलिए वहां तत्व ज्ञान भी नहीं रहता ये मैंने कहा इसी इसी दृष्टि से के बिना ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी ये पक्का है तत्व ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान के लिए चाहिए लेकिन ब्रह्म ज्ञानी के स्थिति में यानी ब्रह्मविद ब्रह्माई भवदी स्थिति में वहां निधि होता है वहां तो तत्वज्ञान ब्रह्म ज्ञान को भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो साध साधन संबंध उसका नहीं है पहले से नहीं तत्वज्ञान विषयद नित्य सिद्धत्व ये कह रहे हैं तत्व ज्ञान का विषय माने लक्षणावृत्ति से विषय है तत्व ज्ञान का लक्षणावृत्ति से विषय हो करके वो नित्य सिद्ध संबंध इसका होने से तत्व ज्ञान का साध्य भोग की प्राप्ति ये नहीं कहा जा सकता वो नित्य सिद्ध है तो कैसे कहेंगे इसलिए वहां साध्य साधन संबंध नहीं तादात्म्य तत्वज्ञान विषय तावन मात्रदा फलमी अब यहां पूर्ववादी इस पर पूछते हैं कि ये आपने कहा कि वहां तो तत्वज्ञान का कोई विषय है वो नित्य सिद्ध है आ, नित्य सिद्ध होने से पर उसको विषय मानना भी क्या है वो तो तत्व का विषय मन पहले से है तो केवल लक्षणावृत्ति से ये तत्वज्ञान आ गया था इसलिए वो विषय ऐसा था अब ब्रह्म विद्या का विषय कौन होगा ब्रह्म होगा ऐसे जैसे द्वितीय सूत्र में सब यहाँ यहां भी निश्चय किया तो ब्रह्म विद्या का विषय ब्रह्म होता है विषय रूप से तो हम ब्रह्म को मानते हैं किंतु वो विषय साध्य रूप से विषय है और ब्रह्म ज्ञान जब तक रहेगा तब तक वो विषय रहेगा ये पक्का है ब्रह्म ज्ञान जब तक रहेगा ब्रह्म उसमें विषय रहेगा क्योंकि घड़ ज्ञान में घड़ विषय रहता है, है। किंतु यहां ब्रह्म ज्ञान बाद में नहीं रहता ब्रह्म ज्ञान के विषयता भी समाप्त होता है क्योंकि यहां विषय और विषयी की एकता है विषय विषय विषयी भेद नहीं होता है यहां भेद होगा वहां अध्यास होता है वहां प्रत्यय गोदर में ये जो अध्यास होते हैं ये विषय विषय भेद से होता है यहां विषय और विषयी का भेद नहीं रहता भेद समाप्त तो होने पर सुरवस्ती भी होती है इसीलिए वहां ये नहीं कहा जा सकता है ये तब ये पूछ रहा है पूर्वादी कि तादात्म्य जो तादात्म्य की बात करते हैं तादात्म्य तो आप पकड़ के रखे तादात्म्य को छोड़ा नहीं तादात्म्य तो होता है ऐसा बोलते तो तादात्म्य तत्वज्ञान विषय यह तादात्म्य तत्वज्ञान विषय होगा वन मात्रता फल हमें दीजिए हम जो ब्रह्मा मात्रता का फल है तावन मात्रता फल माना ब्रह्मा मात्रता का जो फल है इसको इतना में मान लेंगे ये जो तादात में तत्वज्ञान है वो ब्रह्मा मात्रता का फल है ऐसा मान लेंगे इतना मान करके हम स्वीकार करेंगे ये जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ कैसे प्राप्त हुआ तत्व ज्ञान से प्राप्त हुआ वो तत्व ज्ञान से कैसे प्राप्त हुआ क्योंकि तत्व ज्ञान का विषय था वो उस तो, वो विचार का वो विषय था तत्वज्ञान है ज्ञान में एक विषय होता है ना सभी ज्ञान में एक ऑब्जेक्ट होता है विषय होता है तो तत्व ज्ञान का विषय था वो ब्रह्म और वो ब्रह्म से आपने तादात्म्य को प्राप्त किया वो इतना प्राप्त करने मात्र के लिए हम तादा, तावन मात्रता प्राप्ति उसको कहेंगे इतना जो किया है इसी को हम तावन मात्रता प्राप्ति मानेंगे ब्रह्म तावन मात्रता प्राप्ति ये साध्य हो गया कैसे क्योंकि तत्व ज्ञान का विषय था वो तो कोई दिराकर नहीं कर सकता वो तो कैसे कह सकता क्योंकि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विषयक नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते ब्रह्मज्ञान ब्रह्म विषयक होता है लेकिन वो कैसा विषय करता है वो बात अलग है लेकिन ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म ही विषय रहेगा घड़ ज्ञान में घड़ विषय रहेगा मनुष्य ज्ञान में मनुष्य विषय रहेगा ऐसा नहीं कि मनुष्य ज्ञान में मनुष्य विषय नहीं होता ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ज्ञान तो होता है विचार होता विचार होकर के उसी से तत्वज्ञान होगा तत्व ज्ञान में तत्व विषय रहेगा और वो अब कह रहे हैं कि वो जो तत्व विषय का आपने बनाया तत्व ज्ञान के लिए उसी की प्राप्ति मात्र को तावन मात्रा फलम उतने फल को हम स्वीकार करेंगे ये तत्व ज्ञान में जो तत्व विषयक था वही तत्व अभी स्वरूप में आ गया ऐसा हम मान लेंगे इससे फायदा क्या होगा कि यह बोलना होगा कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म वहां आ गया यानी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म प्राप्त हो गया इतना कहना हम कह सकते तो वो तावत मात्रता हो जाएगी अब सिद्धांति की स्थिति क्या है कि ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म विषयदा को हटा नहीं सकते ब्रह्म विषयदा को ब्रह्म ज्ञान में रखना पड़ेगा अब उसके बाद वो जब जाकर के समाप्त हो जाता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा देता है प्राप्त कराने के बाद किसको प्राप्त करा है जिस ब्रह्मज्ञान में ब्रह्म विषय था उस ब्रह्म विषय को प्राप्त कराया ब्रह्मज्ञान ने ऐसा करके बोल सकते हैं तो उससे क्या प्राप्त कराया अब ब्रह्मज्ञान नहीं है ठीक है आप बोल रहे हैं ब्रह्मज्ञान को साधन है अलग कर दो किंतु वो प्राप्त करा करके छोड़ दिया ना तो तब तो वही ब्रह्म प्राप्त हुआ उसको उतना मान सकते हैं वही ब्रह्म प्राप्त हो गया जो ब्रह्मज्ञान का विषय था वो ब्रह्म ब्रह्म रूप में प्राप्त हो गया इतना कह सकते ब्रह्म ज्ञान के रूप में प्राप्त नहीं हुआ ब्रह्म ज्ञान पूर्वावस्था में स्थित जो ब्रह्म ज्ञान है उस ब्रह्म ज्ञान का जो विषय था ब्रह्म वो ब्रह्म को उस ब्रह्म ज्ञान ने प्राप्त कराकर छोड़ दिया सब उस, उसके साथ हम ब्रह्म तावदाप प्राप्ति मानेंगे तावदाप बोलने पर ब्रह्म से अलग कुछ नहीं रखेंगे वहां ब्रह्म ज्ञान भी नहीं रखेंगे ब्रह्म से अलग कुछ नहीं अब वो प्राप्त हो गया इतना तो मान सकते इतना तो फल मान सकते कहते वो भी नहीं होगा ऐसा कहेंगे आगे फिर देखें ओ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णा पूर्ण मुदस्य देय पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति चतुराज